परमार्थ प्रसंग दो जो लोग उपयोगी शिक्षा दीक्षा या साधन भजन के बिना ही मन को प्रथम से ही शून्य करने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि वे इस तरह मन को संपूर्णतः अवलंबहीन करके निर्वी समाधि रूप उच्चावस्था की साधना कर रहे हैं वे मन को अपने तमोगुण में ही उतारकर उसे जड़ और मूढ़ भावापन्न कर डालते हैं उनका मस्तिष्क खोखला हो जाता है वे सूक्ष्म विषयों की धारणा करने में असमर्थ हो जाते हैं दो है। शिव संहिता के मतानुसार योग में सिद्धि लाभ करने का प्रथम लक्षण है मैं निश्चय ही सफल होऊंगा। या विश्वास द्वितीय श्रद्धापूर्वक साधन तृतीय गुरु पूजा चतुर्थ समता पंचम इंद्रिय निग्रह ष्ठ है परिमित आहार सप्तम और कुछ नहीं अर्थात साधक में यही कुछ लक्षण ठीक ठीक होने से सिद्धि निश्चित है सभी मुमुक्षुओं के लिए यह प्रयोजनी है 278 मन को वश में करने जैसा कठिन काम संसार में और नहीं है श्री रामचंद्र ने हनुमान से कहा था चाहे सातों समुद्र कोई तैर कर सहज ही पार कर सके समस्त वायु को शोषित कर ले पहाड़ों को उठाकर अपनी ताकत का खेल दिखा सके पर चंचल मन को वश में करना उसकी अपेक्षा भी कठिन है परंतु इतना होने पर भी भयभीत होने का या निराश होने का कोई कारण नहीं है वीर साधक असीम अध्यवसाय और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान पर निर्भर होकर यदि प्राणपण से चेष्टा और साधना करें तो उनकी कृपा से असाध्य साधन कर सकता है दो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से एक पत्र में स्वरचित एक श्लोक अपने गुरभा के निकट मठ में भेजा था उसकी दो पंक्तियाँ इस प्रकार है कुर्मस तारक चरवण त्रिभुवनम उत्पाटयामो बलात्म अस्मान् रामकृष्ण वयम अर्थात हम तारों को चूर चूर कर डालेंगे त्रिभुवन को बलपूर्वक उखाड़ डालेंगे क्या तुम हमें जानते नहीं हम श्री कृष्ण के जो दास हैं यदि इस तरह का आत्मविश्वास और गुरु भक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जाता है उनका था इसीलिए वे विश्व विजयी हुए थे ईसा मसीह ने भी कहा है यदि तुम्हारे पास सरसों प्रमाण भी विश्वास हो और तुम इस पहाड़ को कहो कि यहाँ से हटकर कर वहाँ चला जा तो वह निश्चय ही चला जाएगा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न रहेगा सुना है हमारे श्री ठाकुर ने अपनी विविध प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों और ईश्वर दर्शन के बाद में परीक्षा करने के लिए माँ से कहा था माँ यदि मेरे ये सब सत्य हों तो यह बड़ा पत्थर तीन बार कूदे कहते ही वैसा ही हुआ यह सब क्या केवल मनगढ़त किस्सा कहानी है